सुनाए बात सूक्ष्म विश्राम किया आम जीवन में विश्राम की बहुत जरूरत है श्रम के बाद विश्राम देखते देखते आदमी देखते देखते थक जाता है विश्राम की जरूरत पड़ती है आंखों को सुनते सुनते आदमी उग जाता है विश्राम की जरूरत पड़ती है बोलते बोलते उग जाता है थक जाता है विश्राम की जरूरत पड़ती है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 नहीं आलस्य नहीं विश्राम तो हम विश्राम करके आए फ्रेश होकर आए बोलते बोलते भी बीच में हम विश्राम कर लेते तब अच्छा बोल सकते कीर्तन करते करते भी हम विश्राम कर लेते थोड़ा सा तो कीर्तन में रस आता है जब करते करते भी विश्राम करने की थोड़ी सी कला आ जाए तो जब का आनंद प्रकट होता नहीं तो जब मजूरी हो जाता है विश्राम से सामर्थ्य का प्रागत्य होता है विश्राम कैसे मिलता है नींद मिलना एक बात है शरीर को आलसी बना के परा रहना दूसरी बात है विश्राम हो विश्राम मन और बुद्धि की थकान मिटती है महा विश्राम जहां कर्ता की कर्तृत्व भावनाएं शांत होती विश्राम जहां भोग की वासनाएं दूर हो जाती है महा विश्राम जहां अशांति उद्वेग दूर हो जाता है वह इसमें विश्राम जो मीरा पद गाते गाते चुप हो जाती थी वहां विश्राम जो योगी योग करते करते करता पना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 काम सहित होने को विश्राम नहीं कहते हैं नींद में पड़े को विश्राम नहीं यहां कहेंगे आई के लेते रहने को विश्राम नहीं विश्राम कुछ अनूठा विश्राम है ये विश्राम सार स्वरूप विश्राम है ये विश्राम जीवन की मांग है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 अनुपम रामद है प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रोप जायते प्रसन्न चेतु यासु बुद्धि पर्यविष्टते विश्राम आत्मा का प्रसाद है सामर्थ्य का स्रोत है खुशी का झरना है निर्भयता की नींव है प्रेम की पवित्र सरिता है जीवन के उत्तम पगदंडी है विश्राम विश्राम कैसे मिले एक चरण दास हो गए महान अच्छे ऊंचे संतान चरण सतगुरु के तन मन दीजे वारी और मन सतगुरु तक तुम्हें वार दे चरण सतगुरु के तन मन डीजे जो गुरु के लाख तो मुख ना ही न दिए लाख झ दगाए फटकाये मुख न मोड़िए सतगुरु के रास्ते चलिए सतगुरु तत्व तो में विश्राम पाए चरणनाथ सतगुरु के तन मन बीजे वारी जो गुरु झड़के लाख तो मुख नहीं मोड़िए गुरु से मेह लगाए के सब सबसे नेह तो गुरु से मिन्ह गुर लगाए के सबसे नेह तोड़िए ये भोगना है ये पाना है ये करना है ये इससे मोड़िए सतगुरु तात्व से आत्मदेव से गुरु अनुभव से निह तो चरम दास सतगुरु को तंगन दीजे वारी जो जी गुरु झिड के लाख तो मुख नहीं मोड़िए गुरु से निह लगा के सब से नेह तो माता के हरि सौ गुणे तुम के सौ गुरुदेव माता से माता से हरि सौ गुणे तुम के गुरुदेव माता से भी भगवान पहुंचे हैं और भगवान के भी गुरुदेव होते हैं श्री कृष्ण के गुरुदेव शांतिपनी थे और राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज थे जन्नत के गुरु अष्टावकर थे रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी थे माता ते हरी सौ गुण तिम ते सौ गुरुदेव प्यार करे सौ गुण सब अवगुण हरे प्यार करे अव सब अवगुन हरे चरणदास दास सुन देव माता ते हरी सौ गुण तिम देव प्यार करे अवगुण हरे चरणदास दास सुन ले सतगुरु तत्व की विश्रांति की बात है आलस्यों की शराबियों की कहानियों की थकान के बाद जो विश्रांति कही जाती है वो नींद है वह आलस्य है व तमस्या है ये विश्रांति प्रसाद की जननी है मिट्टी का अनुभव कराने वाली विश्रांति की बात है देखते देखते आपको विश्रांति चाहिए बोलते बोलते जीव को विश्रांति चाहिए सुनते सुनते बोले भाई अब तो तेरी इन बातों से मन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 हरी बाबा उनंदमय में, में काफी समय तक एक साथ रहते थे और तीनों उत्तम उच्च कोटि के संत थे हरि बाबा के गुरुदेव थे सचिदानंद स्वामी चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे वारी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 लेकिन बाबा आठपते श्रम बार से अजब अनोखी लीला करते रहते हैं कभी एक तरफ देखते हैं तो देखते रहते बोले तो बोलते हैं बस हर संत की आत्मविता की अपनी मौज होती आजकल तो कई दिख मंगे साधु वेश पहन कर किसी के घर में जाते देखते आसाराम बापू का फोटा लगा है मुझे तो आशाज के और तो तो बना दे सत्संगी को धक्का लगता तो चाह का विरोध करते रहिए गुरु भाई चाह मांगता है कई बांधु नहीं संत चाह तो नहीं मिले महाराज एक दूध नो पहले बनाई आप मसाले नाखी ने अच्छा बना दो चाह गुरु चेला गया दूध में मसालो पी दूध में ना खेला मसाला वाला अना खिला बच्चा हर बात हो शिष्य हो दो दो जोड़ी कपड़ा और जो कुछ दक्षिणा देना है दे दो हम तो तपस्या करने जा रहे अरे महाराज से महाराज न देते तो अच्छा नहीं लेकिन देंगे ले तो घर वाले डांटेंगे क्या कर तो अच्छा महाराज इतना ले जाओ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 तो जिसके तरफ एक तक देखते रहे तो वो आदमी खो जाता है अपनी विश्रांति में महाराज हमारे गांव में फलानी बुद्धिया है बड़ी अच्छी बाई थी उनसे हमने सत्संग सीखा उनसे हमने कीर्तन भजन सीखा उनसे हमने ध्यान सीखा उनसे हमने शास्त्र पढ़े सुने उनसे हमने चौथाइयां सीखी दोहे सोक सीखे और गीता के श्लोक रहते हैं वो माई हमारे पर बड़ी दयालु थी आजकल उस माई को धर्म के प्रति साधुओं के प्रति साधन भजन के प्रति अश्रद्धा हो गई वो ध्यान भजन करते थे सविकल्प समाधिक की दशा तक पहुंची लेकिन वो निर्विकल्प तत्व में चित्त की विश्रांति में नहीं पहुंची साधन करते करते करते करते वो थक गई आखिर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि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 महाराज आप वहां चलिए उस पर देखिए कृपा करिए महाराज ने सुना अन सुना कर दिया अजब अमोखी लीला होती है चरमदास जी कहते हैं चरमदास सतगुरु के तन्दीजे वारी जो गुरु झिड़के लाख तो झिड़के डांटे करू नहीं हाँ बराबर जो गुरु लाख झिड़के जो गुरु झिड़के लाख तो मुख ना ही मोरिये गुरु से नहीं लगाये के लगा तो माता हरि सौ गुण तिन के सौ गुण गुरु देव प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुन ले चरण दास सतगुरु के पन मन दीजे बारी। जो गुरु झिड़के लाख तो मुख ना ही मोरिए झड़क दिया हमारा हाथ ने एक सत्संगी भाई खिसक गई उस भीड़ में से उस बुधिया के पास पहुंची के एक महापुरुष आए तू तो एक बार दर्शन कर ले माता जी तेरी साधना फिर से शुरू हो जाएगी बोले चल राम मेरी साधना शुरू हो जाएगी नहीं आती मैं मेरा क्यों खून पीती हूँ वो माया उसको गुरु मानती थी और अभी तो सच्चे गुरु भी आए तो गुरु भी आए बहुत जोर लगाया आखिर यह कहा कि एक बार तुम उनको गुरु न मानो संत न मानो एक बार देखने को तो आ जाए मैंने देख लिया गुरु गुरु सब ढोंगी साक्षात बात कर कुछ नहीं होता सब मैंने जप तप कर लिया ध्यान कर लिया कीर्तन कर लिया पुस्तकें पढ़ ली रामायण की साखियां सब रट लिया सब बेकार कोई फायदा नहीं माता जी एक बात नहीं, नहीं आती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 ये करो ये करो जिसने जो साधन बनाया वो सब करके देख लिया मैंने अब ये बाबा क्या बताएगा बोले साधन बताएं न बताएं तुम करो न करो इस बात को छोड़ो एक बार दर्शन तो कर लो बोल में नहीं आती राठ निकल मेरे घर से खून पीने आई रोज इस बाबा का दर्शन कर दिया तेरे बाप का तू दर्शन करान वो माई भी कुछ ऐसी थी सत्संगी बाई अपना फर्ज अदा करने गई कि इन्हीं से हम धार्मिकता सीखी है इनमें से हम रामायण भागवत गीता आदि का ज्ञान कुछ पाए हैं तो ये माही का बुढ़ापा बिगड़ ना जाए इसलिए कोई सदगुरु के चरणों में पहुंचा दे लेकिन भाई तो बस बस से मस्त नहीं होती अपना राह अपनी ढबली बजाए जा रही कोई असर नहीं होती सब समय वाई तो लौट गई बाबा के इर्द गिर्द जो माइया बैठी थी वहां चुपचाप बैठी खुलासा था आस में दूर दूर कहीं पेड़ थे उसने करके माइयों को बताया कि वो आई नहीं बाबा को भी बोला कि वो आई नहीं, नहीं आए तो मैंने बोला था ना मरने दो मैं नहीं, दा। नहीं, दा। नहीं तो खड्डे में फरने तुमको खड्डे में पढ़ने तो कहते तो है लेकिन भीतर से कितनी करुणा और क्या संकल्प होगा वो तो वही जानी महा उस माई को हुआ के चलो अब तुम्हें बुढी हुई कुछ भाता तो है नहीं मरने की घड़ियां तो नजीद है अब बुलाने आई है देखे कौन सा बाबा है और कुछ नहीं तो दर्शन तो कर उसकी मत पल थी बूढ़िया जहाँ सत्संग की जगह थी छोटा मोटा जो आश्रम था वहां पहुंची लेकिन शर्मी भी कैसे जब ना कर दिया सत्संग माइयों को नहा कहला भेजा अब कैसे दारू थी भी मुखिया सत्संग करने वाली सोन थी अब वो बीच कैसे नात्र करने को जाए शरण के मारे से ऋचा करते हुए किसी पेड़ की ओत में बैठकर देखने लगी महाराज को महाराज को देखने लगी चोरों की नाई तो महाराज ने देखा कौन देखता तो महाराज इधर बार बार देखने लगे तो माइ की नजर देगी महाराज किसको देखते देखा की बेचौरी तो छुपी दर्शन कर रही आगे आगे आगे आगे आगे है उनकी तरफ देखती थी महाराज ने देखा वो आ रही थी प्रणाम करने से बोले खबरदार मताना इधर तुम देखती रही महाराज देखते रहे वो देखती रही धाक धूम गिर पड़ी गिरपरे महाराज ने कहा उठाना मत प्राण को पड़ी उस साले को अब ऊपर से कितना वचन है और भीतर से क्या दे रहे उल जाने पड़ी रही पड़ी रही पढ़ी रही सत्संग पूरा हुआ महाराज अपने निवास स्थान पर चलती उठाना मत शाम हो रही है संध्या हो रही है चार घंटे बीत गए उठाता है तो फिर से गिर जाती तीन दिन तक वही अवस्था में पड़ी रही उसको मेरे पास नहीं कभी वही मरो वहीं क्या? विकार मरो अहंकार मरो वही मरो मेरे पास मताना मारते तो कह दिया उसको बोलना मेरे पास नहीं आए वही मरो माई से तीन दिन के बाद अपने घर में भी रहे तो कोई हिलाए डुला है कुछ ये दूध है पियो और फिर माई विश शांति में ऐसे करते करते कुछ दिन बीते महाराज तो चल दिए बीस माइल दूर कोई गाँव था होशियार होशियारपुर के सबसंगी महाराज को ले वो चल चलते माई ने जब होश संभाला एक आध महीने के बाद फुट फुट कर होने लगी वो महाराज कहा गए वो कहा गए जिनके लिए बुंग नहीं थे वो कहा गए जिनका दर्शन करवाया था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 20 माइल तक बुढ़िया चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलते चलते चलते होशियारपुर पहुंची महाराज जी कहां भी रास्ते वो जांच की एकांत से भी कहा पहचान लिया जाकर महाराज को कहा कि वो बुढ़िया हरे महाराज ने कहा फिर तो तो इधर गया माई, माई ने कहा दर्शन करने को आई हांडी चरणों में धरी महाराज ने उठाकर प्रसाद की हांडी फेंक दी बोला था मताना राज फिर भागती फिरती जा भला नहीं होगा जा वही मत पड़ी रहे अब आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा दर्शन के बिना कैसे रहूंगी लेकिन आज्ञा है वापस लौटी इधर मताना वही पड़ी रहे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 वो पहुंची उस आश्रम में और हिम्मत जुटाती हुई पहुंची महाराज ने न हांडी फेंकी न गाली ना उसने नाम किया महाराज ने स्वीकार कर लिया प्रणाम रहना चाहती है हा हा अब आपके चरणों में ही रहूंगी इधर ही रहूंगी महाराज ने संचालक को संकेत किया इसको रहने के लिए थोड़ी कुटिया क्या देता दोस्त रहेगी तो सही लेकिन यहां समाजी बमादी किया तो तेरे बाप का आश्रम नहीं बस ये करने की जगह नहीं है ये तो कर्म काटने की जगह है समझी अगर समाधि की तो दवा दू छुट्टा पकड़ गए दांत घिसते घिसते तो तेरे दांत निकल गए थोड़े और भी निकल जाएंगे समझ लिया फिर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 हाने के लिए पानी तैयार देती फिर वही दूध देना कोकी पकाना बाबा जी के लिए आश्रमवासियों के लिए सुबह नाश्ते का किचन का काम का पूरा हुआ तो फिर दोपहर शुरू हो जाए, वही 10 बजे तो नाश्ता का सब प्रोग्राम पूरा होता है तो 10 से 12 तक रसोई बन जाती आश्रमवासी संध्या प्राणायाम करते एक आध घंटा दोपहर की संध्या होती फिर सबको भोजन परोसना गुरु जी को भी अपना थाली दे आना फिर बर्तन मांझना गौ की देखभाल करना कुछ भी न छानना दो चार आश्रम के साधकों का भी भोजन बना लेना सुबह से लेकर शाम तक आश्रम के कार्य में रत रहती गोबर का पोता आदि ले पाचो का करना गाय को देखना अनाज देखना बाबा जी के कपड़े धु डालना